प्रश्नोत्तर माला विविध जिज्ञासा कुछ वैज्ञानिक लोग चैतन्य की उत्पत्ति जड़ वस्तुओं के एक विशेष अनुपात के विशेष परिस्थिति में मिलने से मानते हैं और इसमें तर्क भी देते हैं उनके तर्कों को हम एकाएक नकार भी नहीं सकते क्योंकि आज विज्ञान से हम लोग बहुत लाभ ले रहे हैं जिसका सभी लोग अनुभव भी करते हैं ऐसे में वैज्ञानिक तर्क को न मानकर शास्त्र की बात को मानना कितना युक्ति संगत है समाधान आज के युग में विज्ञान से बहुत लाभ हो रहा है यह बात निसंदेह सत्य होने पर भी यह संभव नहीं है कि किसी एक वैज्ञानिक ने भौतिक बात को आधार बनाकर कुछ कल्पना की तो उसको हम भी मानने लगे बहुत से वैज्ञानिक भी इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं यदि उनके तर्कों पर विचार करें तो केवल तर्क की कोई गति नहीं होती है क्योंकि एक व्यक्ति अपने तर्क के आधार पर किसी वस्तु की सिद्धि करता है तो दूसरा उसको अपने तर्क से खंडित कर देता है तब तर्क की गति कहाँ हुई इसलिए तर्क कोई अंतिम निर्णय नहीं है इस विषय में शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखकर उसे ही प्रमाण माने तो उचित होगा हमारे वेद पक्षपात रहित निर्दोष ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट है और उनका कथन है कि चैतन्य शरीर नहीं है वह शरीर से पृथक है बहुत से महापुरुषों ने ज्ञान प्राप्त करके ऐसा अनुभव भी किया है वस्तुतः चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वह किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में सिद्ध होने वाली वस्तु नहीं है वैज्ञानिक तो वस्तु की खोज उनके गुण को आधार मानकर बुद्धि से करता है पर आत्मा न तो गुण वाला है और न ही बुद्धि का विषय न किसी वैज्ञानिक ने चैतन्य स्वरूप आत्मा को अभी तक किसी प्रयोगशाला में उत्पन्न किया है अतः इस विषय में अपने को कुछ समझ में न आए तो शास्त्र कथन और महापुरुषों का अनुभव ही प्रमाण मान लेना चाहिए न कि वैज्ञानिक तर्क जिज्ञासा भारतीय परंपरा में अतिथि सत्कार का बड़ा महत्व बताया गया है पर आजकल देखा जाता है कि चाहे आश्रम हो या घर उनमें इसका ह्रास होता जा रहा है इसका कारण क्या है और इस इस ह्रास को रोकने का समाधान क्या है समाधान आजकल जब सभी परम्पराओं का ह्रास हो रहा है तो फिर सेवा धर्म का भी ह्रास हो रहा है इसमें क्या आश्चर्य है यदि ह्रास न हो तो आश्चर्य होना चाहिए इस ह्रास में मुख्य हेतु तो युग का प्रभाव ही समझना चाहिए पर इतना होते हुए भी आजकल आश्रमों में सेवा तो हो ही रही है विशेषकर वैष्णव और उदासीन आश्रमों में आज भी सेवा देखी जाती है सिख संप्रदाय में देखो आज भी बहुत अन्य क्षेत्र लंगर चलाए जाते हैं हाँ कुछ कमी अवश्य हुई है पर यह परंपरा समाप्त नहीं हुई है आपने इसका समाधान पूछा तो समाधान यही है कि उपदेश से काम नहीं चलता आपको ऐसा करके लोगों के समक्ष आदर्श रखना पड़ेगा एक ऐसे आश्रम या घर की प्रतिष्ठा करके लोगों को दिखाना पड़ेगा मात्र दूसरों का दोष देखने से तो समाधान होने वाला नहीं है साधु को अन्न क्षेत्र शुरू करना हो तो उसे पहले एक बात ध्यान में रखनी चाहिए एक बार बाबा काली कमली वाले ऋषिकेश ने के ऋषिकेश के एक महात्मा एक अन्य क्षेत्र में भिक्षा के लिए गए वहाँ कच्ची रोटियाँ भिक्षा में मिल गई तो उन्होंने व्यवस्थापक से शिकायत की व्यवस्थापक ने कहा यदि इतना सहन नहीं हो रहा है तो अपना अन्य क्षेत्र खोल बताओ महात्मा को वह बात लग गई उन्होंने ऋषिकेश ऋषिकेश से लेकर चारों धाम तक बहुत से अन्य क्षेत्र खोल दिए परंतु अंतिम समय में लोगों ने उनसे जीवन का अनुभव पूछा तो वे बोले यदि मैं उस दिन व्यवस्थापक की बात सहन कर लेता तो इतनी आफत में न पड़ा होता इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है जो सेठ पहले मेरे पीछे पीछे घूमते थे बाद में मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहा और वे मिलने के लिए तैयार नहीं थे इतनी दीनता का मैंने जीवन में अनुभव किया यह उनका अंतिम समय का अनुभव था इसलिए प्रश्नकर्ता को समाधान ढूंढने से पहले इस बात पर विचार कर लेना चाहिए